श्रावण मास महात्म्य श्रावण मास महात्म्य के पाठ एवं श्रवण का फल इस महात्म श्रावणस्वीत शक्यम नालम वर्ष सुतरपी इस्वर बोले हे सनत कुमार मैंने आपसे श्रावण मास का कुछ कुछ महात्म कहा है इसके संपूर्ण महात्म का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता प्रिय मम कल्याणी भूत दक्षाधरे तनु हिमाचलता मैयावने श्रवणे मासी तेल मे प्रिय नाची नाचोष्ण श्रावणे मासी भूपतिलि सतनु सर्वाश्रोतेन भस्म श्वेतेनाथ जलान पुरान द्वादशाचरे धारे वक्षसी नाभच बा कर्पूरियो सणिबंधद्विए चे मूलधन पृष्ठ सेनस्ोकेकेती के। मंत्रेण सद्यो जाता मदक्षरण मंत्रेण भस्मशोभ तनु धारिये चुद्राक्षाष्टाधीकशत द्वांशारेक मृत विशति सर्णद्वाद चतुर्शत्क अष्टाभुजूर्भालेकमेक कम शिखाग्रकमाबर्चपे पंचाक्षर वनम्रवणी मासी विप्रेन्द्र सोहमीव न संशय मेरी इस कल्याणी प्रिया सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर दग्ध करके पुनः हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया श्रावण मास में व्रत करने के कारण यह मुझे पुनः प्राप्त हुई इसलिए श्रावण मुझे प्रिय कर है यह मास न अधिक शीतल होता है और न अधिक उष्ण होता है राजा को चाहिए कि श्रावण मास में श्रोताग्नि से निर्मित श्वेत भस्म से अपने सम्पूर्ण शरीर को उद्धुलित करके जल से आर्द्र भस्म के द्वारा मस्तक वक्षस्थल नाभि दोनों दोनों दोनों बाहु दोनों कोहनी कलाई सिर और पीठ इन बारह स्थानों में धारण त्रिपुण के मंत्र से अथवा सद्योजात आदि मंत्र से अथवा संरक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से भस्म के द्वारा शरीर को सुशोभित करे और शरीर में 108 रुद्राक्ष धारण करे कंठ में बत्तीस रुद्राक्ष सिर पर बाईस दोनों कानों में बारह दोनों हाथों में चौबीस दोनों भुजाओं में आठ आठ ललाट पर एक और शिखा के अग्रभाग में एक रुद्राक्ष धारण करें इस प्रकार से करके मेरा पूजन कर पंचाक्षर मंत्र का जप करें हे विपरेंद्र श्रावण मास में जो ऐसा करता है वह मेरा ही स्वरूप है इसमें संदेह नहीं है मम प्रियमा मं प्रिय पूजिए केशव कृष्णाष्टमी चुरा मम प्रियतरा भक्तिया जठरा तस्ुर्भुरी कथित मन स्रोत मेक्षसी इस मास को मेरा अत्यंत प्रिय जानकर केशव की तथा मेरी पूजा करनी चाहिए इस मास में मेरी अत्यंत प्रिय तिथि कृष्णाष्टमी पड़ती है उसी दिन भगवान श्री हरि देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे हे सनत कुमार जब मैंने आपको संक्षेप में बताया है अब आप और क्या सुनना चाहते हैं सनत कुमार वाचन यद्यम पार्वती सहभास आनंदाब्धो निमग्नवाद चावधारण नमशोनाथ ब्रूही सर्व यथा तथा चाव्यवधारेण धारियमी भक्ति सनत कुमार बोले हे पार्वती पते आपने श्रावण मास का जो जो कृत कहा उन्हें सुनकर आनंद सागर में निमग्न रहने के कारण और उनका वर्णन विस्तृत होने के कारण व्यवस्थित रूप से स्मृति नहीं बन पाई हे नाथ, आप क्रम से से से सबको यथार्थ रूप बताइए। सावधानी सुनकर मैं भक्ति उन्हें धारण करूंगा। भूत्वा ततः शुभारम श्रोत गुणास्तव प्रश्न निरुक्ति श्रवणस स्तुते पुनः प्रश्न तव विस्तरसो मुने मम स्तुते नाम स्तुतितामचनादीना भूय ममोत्तर तत्र उद्देश्य क्रमतो क्रमतखिलस्त प्रश्न तो नक् व्रते रुद्राभिषेक कथन लक्ष्यपूजाधे सत दीपदान परत्याग क्य प्रिय वस्तु फल रुद्राभिषेक तथा च फलम भूषण से तथा मौन व्रत से धारणापरना चो तो मासपवासले सोमाख्या तू तो लक्ष्य रुद्रवर्ती विधिस्म कोटिलिंग विधानं व्रतोदनाश्वरभूल सनत्कुमर श्रावण मास की शुभ अनुक्रमणिका को आप सावधान होकर सुनिए सर्वप्रथम सौनक का प्रश्न तत्पात सूर्य का उत्तर श्रोता के गुण आपके प्रश्न श्रावण की व्युत्पत्ति उसकी स्तुति पुनः हे मुड़े आपका विस्तृत प्रश्न इसके बाद नाम कथन सहित आपके द्वारा की गई मेरी स्तुति फिर क्रम से उद्देश्य पूर्वक मेरा उत्तर पुनः आपका विशेष प्रश्न तत्पश्चात नक्त व्रत की विधि रुद्राभिषेक कथन इसके बाद लक्ष्य पूजा विधि दीप दान, फिर किसी प्रिय वस्तु का परित्याग पुनः रुद्राभिषेक करने तथा पंचामृत ग्रहण करने से प्राप्त होने वाला फल इसके बाद पृथ्वी पर चयन करने तथा मौन व्रत धारण करने का फल तत्पश्चात मासोपवास में धारणा पारणा की विधि इसके बाद सोमाख्या में लक्ष्य रुद्रवर्ती विधि पुनः कॉटिलिंग विधान तदंतर अनोदन नामक व्रत कहा गया है अविश्वासनम्यत्र पत्रावल्या सागोभूषण प्रातः स्नान तम चम स्फोटकाशु लिंग अर्चा जलम ततः प्रदक्षिणा नमस्कार केवंति काृसीह अनी व्रत में ग्रहण पत्तल पर भोजन करना शाख त्याग भूमि पर शयन स्नान और दम तथा श्रम का वर्णन तत्पश्चात स्फटिक आदि के लिंगों में पूजा जप का फल तत्पश्चात प्रदक्षिणा नमस्कार वेद पारायण पुरुष सुक्त की विधि तत्पश्चात ग्रह यज्ञ की विधि रवि सोम मंगल के व्रत का विस्तार पूर्वक वर्णन पुनः बुध गुरु का व्रत इसके बाद शुक्रवार के दिन जीवंती का व्रत पुनः शनिवार को नृसिंह शनि वायुदेव और अश्वस्थामा अश्वस्थ का पूजन ये सब कहे गए हैं। हैंटक व्रतम्यम तुम्बर व्रत स्वर्णगौरी व्रत पश्चातुर्वागणपतिव्रत नागव्रत चम्याम षम सुपोधन व्रत शीतलाख्यम व्रत दिव्या पवित्रारोपण तत दुर्गाकुमारी पूजा च आशा व्रतमतः परम उभ काशी पश्चापित्रारोपणम तत्पश्चात रूटक शंभो पवित्रक उपोसर्जने श्रवणकर्म ची तत्प्चा रूटकृत्मत्म्य औटुंबव्रत स्वर्णगौरीव्रत दुर्गा व्रत में तिथि में नाग व्रत, ष्ठी तिथि में सुपौदन व्रत इसके बाद शीतला सप्तमी नामक व्रत देवी का पवित्रारोपण इसके बाद दुर्गा कुमारी की पूजा आशा व्रत इसके बाद दोनों एकादशियों का व्रत पुनः श्रीहरि का पवित्रारोपण पुनः त्रयोदशी तिथि को कामदेव की पूजा तत्पश्चात शिव जी का पवित्रक धारण पुनः उपाकर्म उत्सर्जन तथा श्रवणा कर्म इनका वर्णन किया गया है ततः सर्प बलिर्वाजी ग्रीवजन्म महोत्सव सभा दीप तथा रक्षाबंध सकटनाशन व्रत ततः कृष्ण जन्माष्टमी व्रतकथानक व्रत पिठोर संय तोला दर्भा संग्रह नदीना सरज सिंह गोप्र सवे शांति कर्क सिंहभेशु च दानालीम्य महात्म्य श्रवण तथा तथोवाचकूजा चगस्ताघ्यम तत परम कर्मण व्रता कालर्णय ईरिता एक एतन स्रता फलभाग भव तदर्पली हैग्रीव जन्मोत्सव सभादीप रक्षाबंधन संगठन व्रत कृष्ण जन्माष्टमी व्रत तथा उसकी कथा तिठोर नामक व्रत पोला नामक विष्णुव्रत कुश्रहण नदियों का रजोधर्म सिंह संक्रमण में गोप्रवत प्रथ होने पर उसकी शांति कर्क सिंह संक्रमण काल में तथा त्रावण मास में दान स्नान महात्म महात्म श्रवण तत्पश्चात वाचक पूजा इसके बाद अगस्त्याघ्य विधि तदनंतर कर्मों तथा व्रतों के काल का निर्णय बताया गया है जो श्रावण मास महात्म का पाठ करता है अथवा इसका श्रवण करता है वह इस मास में किए गए व्रतों का फल प्राप्त करता है सनत्कुमर हृदय धार् स्व शुभम या इमं श्रृणुते ध्या महात्म्यम श्रवण श्रावणर्च तत्फलम संवापनों व्रता युक्त नप्रर्से श्रावणे वि तसे चैकता मम प्रियतरो भविद हे सनत कुमार आप इस शुभ अनुक्रम को अपने हृदय में धारण कीजिए जो इस अध्याय को तथा श्रावण मास के महात्म को सुनता है वह उस फल को प्राप्त करता है जो फल सभी व्रतों का होता है ये विप्रय से अधिक कहने से ख्यालाभ है श्रावण मास में जो विधान किया गया है उनमें से किसी एक व्रत का भी करने वाला मुझे परम प्रिय है, है अमृत में इस उत्तम वचन का अपने कर्णपूट से पान करके सनत कुमार आनंदित हुए और कृतित्व हो गए न भो मा सुवंस हृदय शंकरण्यु देवर्षि दिवर्षि श्रावण मास की स्तुति करते हुए तथा हृदय में शिवजी का स्मरण करते हुए वे देवर्षि श्रेष्ठ कुमार शंकरजी जैसे आज्ञा लेकर चले गए इदम रहस्यम परम नेयम ये योग्यता दृष्टि मे तत्क प्रभो जिस किसी के समक्ष इस अत्यंत श्रेष्ठ रहस्य को प्रकाशित नहीं करना चाहिए हे प्रभो आपकी योग्यता देखकर ही मैंने इसे आपसे कहा है इस श्री स्कंद ईश्वर सनत कुमार संवादे श्रावण मास महात्म्ये अनुक्रमणिका कथनम नाम तिरशोध्याय श्रावण मास महात्म्यम संपूर्ण